पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र तेरा हिंसा और मांस भक्षण आदि क्रूरता का स्वभाव मनुष्यत्व के विपरीत धर्म है हिंसकों के संसर्ग से जब किसी में यह दोष उत्पन्न हो जाए और किसी कारण से दूर या कम ना हो बल्कि इसमें प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जाए तो उसका स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाएगा क्योंकि कर्मों से संस्कार और संस्कारों से कर्म बनते रहते हैं यदि यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता रहे तो एक सीमा पर पहुंचकर कर उसमें उसका सूक्ष्म शरीर उसकी अन्य मनोवृत्तियों की विशेषताओं को सम्मिलित करके उस हिंसक पशु विशेष जैसा हो जाता है जिसमें इस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत सर्व गुण होते हैं ऐसे क्रूर और हिंसक मनुष्य के मुख पर क्रूरता और खुंखारी टपकने लगती है इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के आकार में परिणत होना आरंभ हो गया है स्वभावता जहाँ कहीं भी वह मनुष्य जाएगा शिकार हिंसा मांस भक्षण आदि के साधन और सामग्री को चाहेगा जब शरीर को छोड़ने का समय आएगा तो यही हिंसा से संबंध रखने वाले कर्माशय प्रधान रूप से जागेंगे और उसकी सारो मनु, सारी मनोवृत्तियों के अनुसार वैसे ही किसी हिंसक योनि में उसका अगला जन्म होगा और वैसे ही आयु तथा भोग होगा जैसी कि कहावत है अंत समय ज्योमति सोगति तथा गीता और उपनिषद में भी ऐसा ही बतलाया गया है यथा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंत्यन्ते कलेवरम तम तमेती कौंतेय सदा भावितः ते पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस उस भाव को ही प्राप्त होता है सदा उसी ही भाव को चिंतन करता हुआ कामान कामेते काम मन्यमानः मनम स काम भी जायते त्र तप्त काम से कृतात्मन सर्वे प्रवणी अंतिका मंडक उपनिषद जो इच्छाओं के को मन में रखता हुआ उनकी पूर्ति चाहता है वह मनुष्य उन वासनाओं के अनुसार उत्पन्न होता है परंतु जिसने आत्मा का साक्षात् कर लिया है उस पूर्ण ही इच्छा वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती है जहां किसी हिंसक योनि में ऐसा गर्भ तैयार होगा जिसमें इसकी सारी वासनाओं की पूर्ति के सब साधन हो वही यह अपना स्थान बना लेगा क्योंकि प्राकृतिक नियम यही है कि स्वभाव अपने जैसे स्वभाव की ओर खींचता है चुंबक पत्थर जिस प्रकार लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीरों को अपनी ओर खींचते हैं यह ईश्वर के पूर्ण ज्ञान नियम और व्यवस्था में प्रमाण है कि हरेक प्राणी के लिए शरीर छोड़ने से पूर्व उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है अब इसमें ईश्वर की दया सर्वशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव और विकासवाद को देखिए पहला ईश्वरीय नियमों से तो सदैव ऐसे बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा होती रहती है मांस रुधिर आदि को देख मनुष्य को स्वाभाविक ग्लानि होती है दूसरों की पीड़ा देखकर दिल कांपता तथा पीड़ित होता है किंतु हिंसा रूपी मल का आवरण हृदय पर आ जाने से ईश्वर की यह आवाज़ सुनाई नहीं देती दूसरा मनुष्य कर्म तथा भोग दोनों प्रकार की योनि है इसमें संस्कार बनते भी हैं और धुलते भी हैं दूसरी जो भोग योनियाँ हैं उनमें संस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है यही वह हिंसक फिर मनुष्य योनि में ही आए तो पिछले कर्माशय से दबा हुआ हिंसा के कार्य करता रहेगा और उनसे उसी प्रकार के संस्कार बनते रहेंगे यह क्रम सदा के लिए जारी रहेगा और वह अपने वास्तविक कल्याण से वंचित रहेगा यदि किसी को अपनी रक्षा के लिए कोई शस्त्र दिया जाए और वह नशे की अवस्था में उससे अपने ही शरीर को घायल करने लगे तो उसका हित इसी में होगा कि नशा रहने तक उससे वह शस्त्र छीन लिया जाए ईश्वरीय नियम से मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया है कि आत्मोन्नति करे और परमात्मा तक पहुँचे